जो गीषाई के गीषाई धर्म के बड़े बड़े विद्वान हैं, गीता का आदर करते हैं बहुत भी आदर करते हैं तो जो तटस्थ विद्वान हैं, जो अध्यात्म तत्व के जिज्ञासु हैं, वे तो चाहे किसी धर्म के अनुयाई हो सभी गीता का आदर करते हैं और जितनी टीकाएं गीता पर हुई हैं, उतनी टीकाएं किसी भी ग्रंथ की अभी तक नहीं हुई है तो सबसे ज्यादा हिंदुओं का लोकप्रिय ग्रंथ क्या है गीता है, है ना यहाँ कोई मतभेद ऐसा नहीं है कि अलग अलग बौद्ध ग्रंथ ऐसे होते हैं जिसको एक धर्म वाले मानेंगे दूसरे वाले नहीं मानेंगे तो गीता बहुत उदार ग्रंथ है इसलिए इसे सब लोग मानते हैं और गीता जब गीता कहा जाए तो श्रीमद भगवद गीता का ही ग्रहण होता है जैसे गीताएं अष्टावक्र गीता अवधुत गीता ऐसा सुना होगा आपने तो अष्टावक्र गीता के से अष्टाव्र गीता ली जाएगी अवधुत गीता के से अवधत गीता ली जाएगी पर केवल गीता कहेंगे तो श्रीमठ भगवद का ही ग्रहण रहता है गीता पद की वास्ती यही है यही प्रसिद्ध है गीता और गीता महाभारत का एक अंश है आगे और गीता की महिमा देखना भगवान ने उसने कहा है गीता में हृदय पार्थ गीता की महिमा में है भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन गीता तो मेरा हृदय है।, है ना तो गीता में हृदय पार्थ इस प्रकार श्री कृष्ण ने कहकर के गीता की बहुत एक महिमा को प्रकट किया है और गीता के अध्याय की समाप्ति की जो पुस्तिका है इसी श्रीमद गीता से उपनिष्व उपनिषद कहा गया है ना इसको उपनिषद के समान इसका स्थान है उपनिषदों का जो महत्व है वही महत्व इसे गीता का है हाँ तो और ये है ना क्या सर्वोपनिषदों गागो दुर्घा गोफाल नंदना ये सभी उपनिषद क्या है गाय गाय सभी को है और दूध निकालने वाले कौन है श्री कृष्ण गोपाल श्री कृष्ण है और आगे तो जो गाय हो गई गाय कौन हो गई उपनिषद और दूध निकालने वाले ग्वालियर हो गए श्री कृष्ण है तो और बछड़ा कौन हो गया पार्थ अर्जुन हो गए और जो बछड़ा के लिए गाय पहले जो है ना बछड़े के लिए वो तैयार होती दूध देने के लिए और फिर दूध का लाभ दूसरे लोग लेते हैं तो दूसरे को नहीं यहाँ पर सुगीर भोगता अन्य जो है ना ये जिज्ञासु लोग हैं उसके भोगता है और ऐसा ये गीता अमृत जो, जो गीता है ना ये गीता रूपी दुग्ध ये अमृत के समान है और इस अमृत के समान जो गीता रूपी दुग्ध है इसको श्री कृष्ण ने उपनिषद रूपी धेनु से इसका दोहन किया है अर्जुन को निमित्त बना करके सबके लिए दोहन किया है ऐसा है और वो क्या कहते हैं मल मोशनम पंसाम जल स्नान दिने दिने कि प्रतिदिन जल में स्नान करने से मनुष्यों का मल निवृत्त होता है और सस्कृत गीताम स्नानम संसार मल नाशनम एक बार गीता गीता गंगा में स्नान करने से गीता भी गंगा के समान है एक बार भी गीता रूपी गंगा में स्नान करने से संसार को बंधन निवृत हो जाता है तो संसार रूप बंधन कैसे निवृत हो जाता है कि गीता का अच्छी प्रकार चिंतन करें अच्छी प्रकार उसका पारायण करें चिंतन करें तो संसार मल निश्चित ही छूट जाएगा संसार में आना जाना सब समाप्त हो जाएगा और तो गीता तत्व ज्ञान के लिए पर्याप्त है पर्याप्त पुस्तक है गीता और भगवान ने क्या कहा है गीता में अध्यात्म विद्या विद्या नाम की विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ और अध्यात्म विद्या का मतलब क्या होता है ब्रह्म विद्या अध्यात्म विद्या का मतलब क्या होता है ब्रह्म विद्या तो ब्रह्म विद्या उपनिषद है और गीता के भी क्या कहा है उपनिषद इसको भी उपनिषद कहा गया है तो ऐसी गीता की बहुत महिमा है और अर्थानुसंधान पूर्वक खूब इसका अध्ययन करना चाहिए खूब अध्ययन करना चाहिए इससे बहुत ही कल्याण है गीता के समान कल्याणकार कोई ग्रंथ नहीं है ऐसा महापुरुष कहते हैं अब देखना गीता जो व्याकरण जानते हैं ना तो श्रीमान क्या भगवान इति श्रीमदान कर्मधारे समान है ना क्या श्रीमान क्या भगवान श्रीमद् भगवान और श्रीमद् भगवता गीता श्री सूच कर सकते क्या श्रीमद् भगवता गीता श्रीमद भगवद गीता की श्रीमद भगवान के द्वारा गाई गई, है ना श्रीमद भगवान के द्वारा गाई गई जो है उसे क्या कहते हैं श्रीमद भगवद गीता कहते हैं देखो तो ये जो ऐसा महात्माओं में मुमुक्षुओं में प्रस्थान शब्द बहुत प्रचलित है तो प्रस्थान जानते हैं किसे कहते हैं प्रतिष्ठति ब्रह्म विद्या एसुता प्रस्थानी प्रतिष्ठति, ब्रह्म विद्या तानि प्रस्थानानि केलिरा प्रतिष्ठति ब्रह्म विद्या एसु तानि प्रस्थानानि ब्रह्म विद्या जिनमें रहती है उन्हें क्या कहते हैं प्रस्थान ब्रह्म विद्या जिनमें रहती है उन्हें कहते हैं प्रस्थान ब्रह्म विद्या उनमें कैसे रहती है तो प्रतिपादकता संबंधित है। बताऊंगा मैं ब्रह्म विद्या जिनमें रहती है उन्हें कहते हैं प्रस्थान तो ऐसे प्रस्थान तीन माने जाते हैं या गीता उपनिषद और द्रुसूत्र तो जो उपनिषद है ना उपनिषद है आपका स्रोत प्रस्थान स्रोत मतलब सूची संबंधी वेद संबंधी उपनिषद स्रोत प्रस्थान है और ब्रह्म सूत्र दार्शनिक प्रस्थान है और श्रीमद भगवत गीता स्मार्ट प्रस्थान है स्मृति शास्त्र इतर शास्त्रों को जब स्मृति शास्त्र कहेंगे तो गीता क्या हो गई स्मार्ट प्रस्थान हो तो ब्रह्म विद्या जिनमें रहती है उन्हें क्या कहते हैं प्रस्थान क्या कहते हैं प्रस्थान कहते हैं प्रतिष्ठित ब्रह्म विद्या प्रस्थानी तो ब्रह्म विद्या इन ग्रंथों में कैसे रहती है का प्रतिपादकता से कैसे रहती है जैसे ब्रह्म विद्या का प्रतिपादक है गीता ब्रह्म विद्या का प्रतिपादक कौन है गीता गीता सा। सा। तो जब प्रतिपादक गीता है तो का किसमे रहेगी मनुष्य में मनुष्यता रहती है तो ब्रह्म विद्या की प्रतिपादक गीता है तो ब्रह्म विद्या की प्रतिपादकता किसमें रहेगी हाँ तो गीता में ब्रह्म विद्या किस संबंध से रहेगी प्रतिपादकता सम्बन्ध से रहेगी है ना वैसे तो ऐसे ही उपनिषद गीता ब्रह्मसूत्र सभी जो ग्रंथ को लेंगे ना तो ग्रंथ में तो अपने अच्छा फिर अब इससे गीता पर बहुत सी टीकाएं हैं ये हमको यहाँ पर शंकर भाष्य पढ़ाना है तो आप शंकराचार्य के पहले भी गीता पर बहुत सारी टीकाएं हुई हैं और शंकराचार्य के बाद में भी बहुत सारी टीकाएं हुई है शंकराचार्य के पहले अनेक टीकाएं हुई है शंकर भाष्य से स्पष्ट होगा आपको है ना टीका तो शंकराचार्य कब हुए आठ की शताब्दी में हुए और गीता का उपदेश कब हुआ द्वाकर में हुआ तो शंकराचार्य के पहले कोई विद्वान नहीं हुआ है तो ऐसा तो नहीं दे सकते है बल्कि तो शंकराचार्य का आविर्भाव उत्सव हुआ है जबकि वैदिक धर्म का हरास होता गया कल युक्ति पढ़ने पर ही हुआ है तो गीता पर पहले भी टीकाएं थी होगी तो बाद में भी टीकाएं होगी और अभी भी लोग टीका करने वाले कुछ करते ही रहते हैं अपने अनुसार कुछ तो हमें तो यहाँ पर शंकर भाग से पढ़ाना है गीता पर जो शंकर भाष्य है वास्तव में शंकर भाष्य बहुत अच्छा है और शंकर भाष्य का ही पूर्वा पर अच्छी तरह विचार करने से अर्थ उसका स्पष्ट निकल जाता है और इस पर आनंद गिरी की टीका है तो गीता पर सभी आचार्यों ने अपने अपने भाष्य लिख करके अपने अपने सिद्धांत की प्रतिष्ठापना की है तो आर् शंकराचार्य का गीता पर भाष्य है और उस पर दी प्रसिद्ध का आनंद गिरी की है और रामानुजाचार्य की भी गीता पर भाष्य है गीता प्रश्न है।, है।, है और उस पर वेदां की टीका है और गीता पर मध्वाचार्य का भाष्य है उस पर जय तीर्थ की टीका है और गीता पर वल्लभाचार्य का भाष्य है उस पर पुरुषोत्तम की टीका है राम का भाष्य है और उस पर रघुघराचार्य की टीका है गीता पर ऐसा बहुत लोगों ने यामुनाचार्य के परम गुरु ने गीता पर गीता संग्रह रक्षा लिखी है ऐसा और भी देखो मधुदन सरस्वती की भी गीता पर व्याख्या है और जो पंचदशी कार विद्या है इनके गुरु शंकरानंद का जी शंकरानंद व्याख्यान है केशव कसमी भट्टाचार्य का है राघवेंद्र तीर्थ का है ऐसा बहुत लोगों ने लिखा है लोकमान तिलक ने भी टीका लिखी है स्वामी की टीका है नीलक्य की है नीलकंठाचार्य ने संपूर्ण महाभारत की पीटा किया है श्रीधर का है और बच्चा झा की भी बहुत अच्छी पीता है वो तो पूरा न्याय की भाषा में उन्होंने लिखा है और सिर उसमें लगा करके बच्चा झा गया और ये अन्नोगुप्त की भी व्याख्या है गीता पर लोकमान तिलक ने बहुत अच्छी गीता की पीटा की है कर्मयोग पर लोकमान तिलक बहुत भारी विद्वान थे बहुत बड़े विभूति थे तो उनों की भी भगवत गीता पर टीका है आज के जो लोग, लोग मान के लगती है वो ज्यादा मानते हैं उन्होंने कहीं खेचताज का ज्यादा प्रयास नहीं किया उनका भी अपने ढंग से सबका ठीक है और ये राष्ट्रपति हुए भारत के डॉक्टर राधा तो डॉक्टर राधा ने भी गीता पर टीका लिखी है महात्मा गांधी ने भी अपने ढंग से लिखी गोवा भव्य भी महाराष्ट्र में अच्छे संत हुए हैं उन्होंने है। है। है। भी की भी है है तो और लिया इतना है कि गीता का यदि अच्छा ज्ञान अर्जित करना हो तो केवल एक ही भाष्य नहीं पढ़ना चाहिए दूसरे आचार्यों के भी भाष्य पढ़ना चाहिए कि उनका क्या अभिप्राय है गीता के एक श्लोक का अर्थ एक ढंग से करते हैं लोकमान तिलक दूसरे ढंग से करते हैं रामानुज दूसरे ढंग से अर्थ करते हैं क्या क्यूँ जब श्लोक एक ही है तो अर्थ की भी क्यों क्यों है, दिधी दिधी दिधी दिधी दिधी दिधी तो गीता का यदि गहराई जाना है तो केवल एक भाषा नहीं पढ़ना चाहिए दो तीन आचारियों के पढ़ना चाहिए, तो तो पता में तो कुछ से लकीर का फकीर हो जाता है आदमी एक टीका को पढ़ने से ही हो जाता है मेरू शंकर भाषा यहाँ पढ़ना है हम आपको आरम्भ किए देते हैं देखिए देखो मसूदन सरस्वती ने भी टीका की जबकि शंकर भाष्य विद्यमान था शंकर भाष्य होने पर भी मसूदन सरस्वती ने टीका की है और विद्यानंद के गुरु शंकरानंद ने टीका की श्रीधर स्वामी ने की तो इन्होंने सबने टीका की है इसका मतलब अस्थ की विविधता लोगों को आ रही है तो क्यों महिला अस्थ की विविधता के हेतु क्या है वो जानना चाहिए और ये तो एक ही संप्रदाय के आचार्य है ना शंकरानंद मधुसूदन सरस्वती शंकराचार्य जब एक ही संप्रदाय में भिन्न भिन्न टीकाएं हो गई तो भिन्न भिन्न संप्रदाय में भिन्न भिन्न टीकाएं हो इसमें टीका पहले बरवर मुनि की टीका भी बहुत सर इसका अच्छी टीका है का टीका है भी टीका अच्छी है। बहुत है उसका अपना विशिष्ट स्थान है गंभीर है हमें तो बहुत अच्छी लगती है उसमें मजबूत शब्द प्रयोग किया ज्ञानेश्वरी मजबूत हो जाता है मुक्ति हाँ ऐसा मजबूत शब्द का स्पष्ट प्रयोग है मैंने देखा ज्ञानेश्वरी में और जो ज्ञानेश्वरी पढ़े हैं वो कहीं इस श्लोकों में जहां कुछ अर्थ की भी है वो लोग बता सकते हैं कि ज्ञानेश्वर महाराज ने ऐसा किया ज्ञानेश्वरी की भी अपनी मौलिकता है ज्ञानेश्वरी टीका किसी का अनुसरण नहीं करती है कोई सोचा शंकर वास्तवान अनुसारी है ये कहना पागल बन है ज्ञानेश्वर से महान विद्वान थे दूसरे का क्यों करिए वो है ना वो बहुत बड़े विद्वान थे उन्होंने जो किया है बिल्कुल ठीक लिखा है नहीं बहुत है अच्छा योग का और साधना का जितना प्रसादन ज्ञानेश्वरी में है उतना तो गीता जितने टीका में है ही नहीं साधन पक्ष जो है ना तो ज्ञानेश्वर महाराज का जो है पांडित प्रदर्शन तो सभी ने किया है लेकिन जो साधना की गुण बातें हैं वो केवल ज्ञानेश्वर महाराज ने ही लिखी है दूसरे उसमें सक्षम नहीं हो सके ये तो मानना पड़ेगा बहुत बहुत योग साधना की बातें थी ऐसा किसी भी टीका मिले नहीं है तो उनकी भी एक विशेषता है ये प्रधान नहीं है वो अलग है वो भी ठीक है अब देखेंगे इसका मतलब जयसवाल महाराज बहुत बड़े साधना कर। बहुत प्रार्थना नहीं, कुछ है। नहीं so, ना है के। है। और को वो करके तो साधन प्रबल है थोड़ा सा आरम करते हैं तो अभी दो दिन तो उपोद उपोधघात चलेगा उपोद घाट के बाद में जब गीता आरंभ होगी तो कहीं कार से अलग लगे तो बताना उसको। ये श्रीमद भोगता और हमारी समझ जी जी तो से गीता की जितनी उपलब्ध है सब मोसा शंकर वास्ते सबसे पुराना होगा है उपलब्ध टीकाओं में मेरी समझ से हाँ ये आठवीं शताब्दी के हैं शंकराचार्य और दूसरे आचार थोड़ा भात में के हैं देखिये उप में है ओम नारायण परो अव्यक्ता अंडम अव्यक्त सम्भव अंडस्या लोका सप्त द्वीपाचा पर तत्व के लिए शंकराचार्य रामानुजाचार मध्वाचार तीनों आचार्य नारायण शब्द का ही उपयोग करते हैं है ना वेदों के प्रति कौन है श्रीमद नारायण है नारायण पर ब्रह्म विठल एक ही है उसमें भेद नहीं है एक ही है तो देखेंगे नारायण पर त्रिगुणात्मी का प्रकृति जो संसार दिखाई देता है यह सब क्या है त्रिगुनात्मी प्रकृति है न तो अब देखना कार्य से पर कौन होता है कारण तो जो दृश्यमान संसार है क्या है कार्य है, कार्ण है? और इसका कारण कौन है प्रकृति ये संसार तो क्या प्रकृति ये त्रिगुणात्मक त्रिगुणात्मिका प्रकृति का ही कार्य है तो दृश्यवान संसार कार्य है इसका कारण क्या है त्रिगुणात्मिका प्रकृति कार्य से इस पर कारण होता है और जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति पूरे संसार का कारण है हमारे सामने देखना शब्द स्पर्श रूप रसगंध घट पट मकान और जितने रूपों में कौन उपस्थित हुई है प्रकृति ही उपस्थित हुई है चाहे वो अपना कोई बंधु बांधव हो चाहे संबंधी हो चाहे कुछ हो तो जो हमारी दृष्टि में आ रहा है वो सब कौन है प्रकृति है तो इस प्रकृति ही है ये और इस प्रकृति से पर कौन है नारायण है अव्यक्तिक है यहाँ पर त्रिगुणात्मिका प्रकृति सांध शास्त्र में जिसको प्रधान कहा गया था ना प्रकृति कहा गया था वही अव्यक्त है तो उसके भी पर नारायण है अव्यक्ता पर नारायण की प्रकृति से पर भगवान तो प्रकृति में क्या है तीन गुण है और नारायण कैसे हैं गुणातीत है ऐसा प्रकृति जड़ है नारायण चेतन है प्रकृति परिणामी है नारायण अपरिणामी है ऐसा और देखना तो ये क्या है अव्यक्ता पर नारायण त्रिगुणात्मिका प्रकृति से पर नारायण है आगे है अंडम अव्यत् सम्भवम अंडम कर तो ब्रह्मांड अव्यत से उत्पन्न हुआ है ब्रह्मांड किससे उत्पन्न हुआ है अव्यक्त से उत्पन्न हुआ है जैसे मिट्टी से घट उत्पन्न होता है ना, वैसे अव्यक्त प्रकृति से यह पूरा संसार उत्पन्न हुआ है ये जड़ संसार है ना तो जड़ संसार का उपादान क्या होगा जड़ ही होगा क्योंकि देखना चेतन का तो कोई परिणाम नहीं होता है ना तो चेतन इस रूप में आ सकता है क्या तो इस रूप में कौन आएगा प्रकृति ही आएगी ना कभी कहते हैं ब्रह्मांड त्रिगुनाफ्रिका प्रकृति से उत्पन्न हुआ है सांख और वेदांत में इतना अंतर अवश्य है कि देखो सांख शास्त्र में आपने देखा जो ईश्वर कृष्ण की सांख कारिता है उसमें कोई नारायण का ईश्वर का निपण नहीं था है? तो उसमें स्वतंत्र प्रकृति ही सब कुछ करती है ऐसा माना गया पर वेदांत में क्या है कि प्रकृति उसमें अधिष्ठाएं है ना कि ये चे, कि चेतन परमात्मा से अधिष्ठित होकर प्रकृति कार्य करती है जन प्रकृति स्वयं कुछ नहीं कर सकती है बल्कि चेतन प्रकृति परमात्मा से अधिष्ठित होकर कार्य करती है जैसे ये शरीर है इस शरीर में यदि चेतन जीव न रहे तो कुछ कर पाएगा तो जैसे चेतन जीव से अधिष्ठित होकर यह शरीर कार्य करता है वह ही यह का प्रकृति जगत का मूल कारण प्रधान कैसे कार्य करता है चेतन परमात्मा से अधिष्ठित होकर तो चेतन परमात्मा से अधिष्ठित प्रकृति के द्वारा ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, है ना चेतन परमात्मा से अधिष्ठित प्रकृति से यह ब्रह्मांड उत्पन्न होता है आ, और जिसमें जो विकारी है ना तो विकारी परमात्मा नहीं है विकारी क्यों नहीं प्रकृति है प्रकृति का ही यह विकार संपूर्ण संचार है लगाइए अंडम अव्यव यह ब्रह्मांड प्रकृति से उत्पन्न होता है अंडस क्या है अंडस से अंत तू इमे लोका इमे लोका हा तू अंड अंत ये लोग तो ब्रह्मांड के अंतर्गत हैं, ये लोग किसके अंतर्गत हैं? एक ब्रह्मांड में चतुर्दश लोग होते हैं कितने लोग भूर भुआ स्वा तप और सत्य घूर भुआ स्वा तप और सत्य ये सात लोग ऊपर के हैं और सात लोग इसी प्रकार नीचे के हैं यदि इनका कोई विस्तार से अध्ययन करना क्या है, तो विष्णु पुराण में कर सकता है उसकी अध्ययन संख्या लिख सकते हैं लिख लो दो सात और दो पांच दो सात में ऊपर के साथ लोगों का वर्णन है हाँ हा, दो सात इसमें ऊपर के साथ लोगों का वर्णन है और दो पांच में नीचे के साथ लोगों का वर्णन है हा? दो पांच में नीचे के साथ लोगों का वर्णन है वही अतल वितल नितिमान महातल शीतल उपातल ऐसे देख लेना विष्णु पुराण में विस्तार से आपको मिल जाएगा तो एक ब्रह्मांड में कितने लोग हैं चौदह लोग होते हैं सात लोगों और सात लोग नीचे तो अंडर से अंत तू इन्हें लोग का चतुर्दश लोग तो ब्रह्मांड के अंतर्गत हैं ठीक है क्या सप्त द्वीपा और सात द्वीपों वाली पृथ्वी भी ब्रह्मांड के अंतर्गत है अर्थ कैसे लगाएंगे ए, इमे लोका इमे लोका तू इमे लोका च सप्त द्वीपा मेदि अंडर अंत इमे लोका तु यह लोक तो तथा सात सप्त द्वीपों वाली पृथ्वी ब्रह्मांड के अंतर्गत है दोनों का एक साथ अंतर करेंगे क्या इमे लोका तू चा सप्त द्वीपा मेदिनी अंडर से ये लोक तथा सप्तों वाली पृथ्वी ब्रह्मांड के अंतर्गत है तो सप्तलोकों के नाम लिख लो और विस्तार से विष्णु पुराण में देख लेना यहाँ ऐसा ये ये जम्मू द्वीप भरत खंडे संकल्प से बोलते हैं ना तो ये भारतवत कितने है जम्बू द्वीप में है तो ये और अन्य द्वीपों के नाम लिखो संक्षेप में जम्बू द्वीप और लक्षद्वीप जम्बूद्वीप लक्ष्य द्वीप कुशद्वीप क्राउन क्रौच द्वीप सात दीप और पुष्कर दीप कितने हो गए हो गए? आ? अच्छा तो दोबारा इसको मिला न जम्मू द्वीप लिखा जम्मू जम्मू द्वीप प्लस द्वीप सालमनी द्वीप ये छूटा था सालमनि द्वीप कु दीप क्रं दीप और सात दीप कुल कितने हुए सात दीप हुआ सत्य दीपो वाली यह पृथ्वी तो ये जितना संसार है ना आजकल वो सभी किसके अंतर्गत है जम्मू द्वीप के अंतर्गत जम्मू द्वीप के अंतर्गत ये, ये संसार है ये जो आकाश है ना इस आकाश का गगन का अंत तो अभी के वैज्ञानिक नहीं पा सके समुद्र कांड तो देख लिया लोगों ने आकाश कंध नहीं देख पाया आकाश कहाँ तक है पता नहीं चलता है अभी जितने इस संसार में जितने सारे हैं तो खगोल वैज्ञानिक कहते हैं ये सभी एक आकाशगंगा में हैं ऐसे 200 करोड़ गुना ऐसे 200 करोड़ गुना और आकाशगंगा है उनका कहना है और उसके आगे क्या है उनको ही पता नहीं है न तो आकाश का अंत उनको भी पता नहीं चला कहाँ तक क्या है तो जो आकाश कांत ही नहीं पता चला तो फिर, फिर दूसरे लोगों की जानकारी हाँ योग सूत्र के ब्यास में है ये देख लेना दो तीन दो तीन दो दो, दो, दो, दो, दो तीन जो तो प्रथम संख्या है ये है उसकी विष्णु पुराण में अंश हैं और अंश के अंतर्गत अध्याय हैं विष्णु पुराण में छ अंश हैं और अंश के अंतर्गत अध्याय हैं तो प्रथम संख्या अंश का, का बोध कराती है और दूसरी संख्या अध्याय का बोध कराती है विष्णु पुराण पुराणों में सबसे प्राचीन है और सबसे अच्छा है इसको अब देखेंगे ये तो ये उपयोग आदि शंकराचार्य महाराज का है तो इसको लगाइए स भगवान सृष्टवादीन अग्रे सृष्टा प्रजापतिन प्रवृत्ति लक्षणम धर्मम ग्रहया मा सुवेदोक्तम स भगवान उन भगवान ने जिनका वर्णन ऊपर आया है ना, जो अब है सह सरुना सरुनाम पूर्व का परामर्श होता है पूर्व में क्या आया है नारायण आ, उन भगवान नारायण ने इधम जगत सृष्टवा इस जगत की रचना करके इस तस क्या तस्वीर सु जगत की इस स्थिति करने की इच्छा करते हुए जगत की इस स्थिति करने की इच्छा करते हुए अथवा उस जगत की स्थिति की इच्छा करने वाले भगवान ने जगत की स्थिति की इच्छा करते हुए नचना हाँ। करके जगत की स्थिति की इच्छा करने वाले भी कर सकते नहीं? जगत की स्थिति की इच्छा करने वाले भगवान ने अग्रे मरीच आदि में प्रजापति नृष्णा समान भी विभक्ति वालों का एक साथ अन्वय करना है मरीच थे। तो मरीचियान प्रजापति प्रजापतिन का करना पड़ेगा समान विभक्ति वाले वालों का एक साथ अन्वय होता है क्या मरीचियाधीन प्रजापतिन सृष्टवा अग्रे अग्रे कर पूर्व काल में मतलब पहले मरीची आदि प्रजापतियों की रचना करके प्रजा की वृद्धि करने वाले मार्सियों को प्रजापति कहा जाता है जिनसे प्रजा का खूब विस्तार हुआ है सृष्टि का खूब विस्तार हुआ है उन मासियों को क्या कहते हैं प्रजापति यहाँ पर प्रजापति शब्द चतुर्मुख ब्रह्मा के लिए नहीं है क्यों मरीची आदि ने कहा है ना हाँ ये प्रजा की वृद्धि करने वाले महर्षि है यह मरीची है अंदिरा है दक्षिण है कश्यप है ये सभी कहे गये है प्रजापति और विष्णु पुराण में देख लेना इनका इनका भी विस्तार से वर्णन है देखेंगे उन भगवान नारायण ने नेगत इस जगत की रचना करके क्या करते हुए तो जगत की स्थिति की इच्छा करते हुए अग्रे मरीचिया प्रजापति सृष्टवा की पहले मरीची आदि प्रजापतियों की रचना करके उनको वेदोक्तम प्रवृत्ति लक्षण धर्मम प्रवृत्ति जो कि ग्रहया मासण है तो अथवा कही है वेदोक्त प्रवृत्ति रूप धर्म का उपदेश दिया प्रवृत्ति रूप धर्म का उपदेश किसको दिया मन आदि मार्षियों को तो प्रवृत्ति रूप धर्म क्या है आपका कोई यज्ञ है ना होम जप तप पर सेवा है है जो वेद में जितने प्रकार के कहे कहे गए गए हैं, हैं, होम अनुष्ठान कहे गए हैं, हैं, ये सभी प्रवृत्ति गये है अच्छा और निष्काम भाव से करने पर ये चित शुद्धि के द्वारा मोक्ष के साधन बन जाते हैं और नहीं तो अपने निष्काम फलों को ये सभी प्रदान करते हैं अब तो देखिएगा की उस भगवान नारायण ने ध्यान देना तो भगवान पहले किसकी ये जो आ, पीछे से आ जाइए अब देखो उधर कोई जाए तो दरवाजा खोल देना उसको मरेगा इसका दरवाजा उसका अब ध्यान देने रहे पे कि भगवान पहले क्या करते हैं परेक्षा आता ना श्रुति में कि परमात्मा संकल्प करते हैं और संकल्प करके जगत की उत्पत्ति करते हैं संकल्प करके पृथ्वी आदि भूतों को समय करते हैं और फिर बाद में पंचीकरण करके क्या बना देते हैं ब्रह्मांड बना देते हैं और ब्रह्मांड कैसा ऐसे सेतु दस वाला तो भगवान ब्रह्मांड की रचना करने के बाद में ब्रह्मा जी की रचना करते ब्रह्मांड की रचना करने के बाद क्या करते हैं और ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी फिर आगे सृष्टि करते हैं तो मरीची आदि प्रजापत्नियों की सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं तो यहाँ जो कहा है ना की अगले मरीची आदि पहले मरीची आदि प्रजापतियों की सृष्टि करके तो साक्षात नारायण की सृष्टि नहीं मरीची आदि ये ब्रह्मा जी के द्वारा है द्वारा समझते हो हा? जैसे की क्या है कि मंगल करने से क्या होता है ग्रंथ समाप्ति तो कैसे कैसे विघ्न ध्वंस के मंगलाचरण करने से विघ्न ध्वंस होता है विघ्न ध्वस्ट करने से क्या होता है ग्रंथ समाप्ति होती है तो मंगलाचरण करने से क्या होगा और विघनस बंद करने से तो ग्रंथ समाप्ति का मूल तो ऋतु क्या है मूल ऐतु आरम्भिक ना तो ग्रंथ समाप्ति का मूल ऋतु क्या है मंगलाचरण है लेकिन साक्षात है जब तक विघन बंद नहीं होगा तब तक नहीं होगा विघन बंद द्वारा तो वैसे मरीची आदि की उत्पत्ति जो भगवान ने की है तो साक्षात की है कैसे द्वारा ये ध्यान रखना अन्य लग जाएगा तो इनको तो प्रवृत्ति रूप धर्म ग्रहण कराया प्रवृत्ति कर्मयोगे कमरे में आप अंदर चले, आ, आ इसमें दुण इसमें, दुण इसमें। वो खोल लेना बता देना उनको तो प्रवृति रूप धर्म का उपदेश किया प्रवृत्ति रूप धर्म क्या है कर्मयोग है ना तो कर्मयोग का उपदेश किया भगवान ने अब आगे देखेंगे तथा अन्य सनकनादीन उत्पाद निवृत्ति लक्षणम धर्मम ज्ञान वैराग्य लक्षणम ग्रहया मास तथा अन्य और उनसे अन्य किससे अन्य मरीची मरीची आदि से अन्य मरीची, मरीची आदि से, से अन्य कौन सनकन आदि सनक सनंदन सनातन और कुमार ये चार नाम प्रसिद्ध है क्या पहला क्या है नाँस। नाँस। नाँस। सनक तो पहले सनक सनंदन सनातन और सनक कुमार ठीक है ठीक है अच्छा संघ का गौतपाल वास्तु में कुछ अलग नाम थे ना तीन ही नाम थे क्या तीन थे चार प्रसिद्ध है चार टका और मरीची आदि से अन्य उनको कर्मियों का उपदेश दिया और उनसे अन्य सनक सनंदन आदि की उत्पत्ति करके क्योंकि उन किसी उत्पत्ति करके सनक की उत्पत्ति करके उनको ज्ञान वैराग्य लक्षणम निवृत्ति लक्षणम धर्मम कि ज्ञान वैराग्य जिसके लक्षण है या ज्ञान वैराग्य लक्षण वाले निवृति रूप धर्म का उपदेश किया ज्ञान वैराग्य लक्षण वाले निवृत्ति रूप धर्म का उपदेश किया तो ध्यान देना ज्ञान वैराग्य यहाँ ज्ञान से लेना विवेक आत्मी ज्ञान नहीं ले रहा है न तो आत्मी आत्मज्ञान तो वैराग्य के बाद में होगा आत्मज्ञान कब होगा वैराग्य के बाद में होगा यहाँ पर विवेक वैराग्य समझे ना विवेक के जानते हैं क्या होता है नित्य अनित्य वस्तु नित्य अनित्य वस्तु? हाँ कि ये परमात्मा नित्य है और परमात्मा को छोड़कर के सभी पदार्थ कैसे है? uh, हैं नित्य है तो इस प्रकार जो विवेचन होता है ना उसको क्या कहते हैं विवेक की परमात्मा नित्य है न, और परमात्मा को छोड़कर सभी पदार्थ कैसे हैं अनिश्ते हैं ऐसे, है? है। ऐसे ज्ञान को क्या कहा जाता है विवेक कहा जाता है और जब यह विवेक ठीक हो जाए तब क्या होता है वैराग्य हो जाता है अनिष्ट वस्तुओं से वैराग्य हो जाता है तो यहाँ पर ज्ञान से क्या लेना है आपको विवेचनात्मक ज्ञान विवेचनात्मक ज्ञान अर्थात विवेक विवेक लेना है ज्ञान से और वैराग्य जानते हैं विवेता राधा यशा विराधा है और तस्वीर हाँ विरसा राजा यशा विराग जिसका राग समाप्त हो गया है उसे क्या कहते हैं विराग और सबसे भाव वैराग्य मतलब रात का अभाव रात का और क्या कहते हैं फल भोग विराग ये वैराग्य है इस लोक तथा परलोक के संपूर्ण फल फल का मतलब किस है इस लोक तथा परलोक के संपूर्ण विषयों में राग का अभाव होना ही वैराग्य है मतलब इस लोक के जितने पदार्थ हैं और परलोक के जितने पदार्थ हैं तो किसी भी पदार्थ की चाह न होना ही वैराग्य है यदि हमको यह इच्छा है कि संसार की ये वस्तु मिल जाए वो वस्तु मिल जाए तो समझना वैराग्य नहीं है जब वैराग्य होगा तो व्यक्ति परमात्मा से अस्तित्व तो कुछ भी नहीं चाहेगा कुछ भी परमात्मा से अतरिक्त कुछ चाहता है इसका मतलब वैराग्य उसमें नहीं तो ये विवेक कि वैराग्य किसके लक्षण है किसके लक्षण है निवृति रूप धर्म के रूप धर्म के लक्षण क्या है विवेक और क्षेत्र विवेक तथा वैराग्य लक्षण वाले निवृत्ति रूप धर्म का उपदेश किया तो रूप, धर्म रूप, धर्म और रूप धर्म है कर्मयोग है दोबारा देखेंगे क्या तथा अन्य और उनसे भिन्न किस से भिन्न मरीशी आदि से भिन्न सनक प्रंदन आदि को उत्पन्न करके उन्हें ज्ञान वैराग्य लक्षण वाले निवृति रूप धर्म का उपदेश किया हाँ प्रवृत्ति रूप धर्म से सृष्टि चक्र चलता रहता है और निवृत्ति रूप धर्म से क्या होता है कि संसार बंधन से मुक्ति हो जाती है दुखों का अंत हो जाता है अब बताते हैं विधो ही वेदोक्त बेद, धर्म हाँ कि वेदों के धर्म दो प्रकार का है वेदों के धर्म वेद में कहा गया धर्म दो प्रकार का ही कहीं पर वाक्य अलंकार अर्थ में वाक्य अलंकार में भी आ जाता है वाक्य की शोभा बढ़ाने के लिए आ जाता है कहीं यशमात अर्थ में आ जाता है प्राय यशमात अर्थ में आता है कहीं ये अर्थ में भी कुछ आ सकता है यहाँ वाक्य अलंकार में समझना वेदों के धर्म दो प्रकार का होता है प्रवृति लक्षणा क्या निवृत्ति लक्षणा प्रवृति रूप और निवृत्ति रूप एक तो प्रवृति रूप धर्म है दूसरा निवृत्ति रूप धर्म है जो प्रवृति रूप धर्म है वह कर्मयोग है और जो निवृति रूप धर्म है वह क्या है ज्ञान योग है और अब ये देखेंगे ऊपर दोनों में लक्षणम धर्मम कर सकते लक्षण ध्यान लेना ऊपर जो वेदोक्तम था ना वेदोक्तम प्रवृति लक्षणम धर्मम ग्राहिया वहां और यहाँ पर जो था ना ज्ञान वैराग्य लक्षण निवृत्ति लक्षण धर्मम ग्राह्या तो यहाँ भी आप वेदोक्तम का अध्ययन कर वेदोक्तम का संबंध यहाँ भी कर सकते हैं है ना? नेोक्तम ज्ञान वैराग्य लक्षण निवृत्ति लक्षण धर्म ये भी वेदोक्त है तो वेदोक्त दे का अध्ययन करके यहाँ भी लगा सकते हैं लगाइए जगता इसकी कारणम प्राणी नाम साक्षात अभ्युदयी श्रेय हेतु हुआ स धर्मो ब्राह्मणाद्य वर्ण भी आत्म भी क्या श्रेयो अनुष्ठीमाना न की जगत की स्थिति का कारण है जगत की स्थिति का कारण क्या है धर्म धर्म में, यदि समाप्त हो जाए तो प्रय हो जाएगी जगत की स्थिति स्थिति नहीं रहेगी, यदि है तो धर्म के कारण ही है और जितने अंश में उत्पाद है वो क्या है अधर्म के कारण है तो जगत की स्थिति का कारण है तथा प्राणी नाम साक्षात अभ्युदय सेतु हो प्राणियों की प्राणियों के साक्षात अभ्युदय का हेतु तथा प्राणियों के साक्षात निश्रेय का हेतु अभ्युदय निश्रेय हेतु है ना या अभ्युदय हेतु तथा निश्रेय हेतु प्राणियों के अभ्युदय का हेतु अभ्युदय कहते हैं उत्थान को लौकिक उत्थान उन्नति और निश्रेय कहते हैं मोक्ष को जगत की स्थिति का कारण तथा प्राणियों के साक्षात उन्नति का कारण और प्राणियों के मोक्ष का कारण किसका किसका कारण है धर्म ऐसा यह करना पहले करना यह मतलब जो जो जगत की स्थिति का कारण है प्राणियों के साक्षात उन्नति का कारण है तथा मोक्ष का कारण है तथा हाँ मोक्ष का कारण है साधर्मा हुआ धर्म है तो धर्म किसका कारण है जगत की स्थिति का कारण है और तो प्राणियों के हाँ उन्नति का कारण है हृदय है ना प्राणियों के उन्नति का कारण है मतलब साक्षात उन्नति का कारण है हाँ साक्षात मोक्ष का कारण कौन सा धर्म होगा प्रवृत्ति लक्षण की निवृत्ति लक्षण है निवृत्ति लक्षण धर्म ये तो निश्रेष्ठ का हेतु होगा और अभ्युदय का हेतु कौन सा धर्म होगा हाँ प्रवृत्ति लक्षण धर्म अभ्युदय का हेतु हो जाएगा और निवृत्ति लक्षण धर्म निश्रेष्ठ का हेतु हो जाएगा रूप योग से साक्षात होगा हाँ हाँ साक्षात नहीं होगा अब देखेंगे निवृत्ति रूप धर्म जो साक्षात का हेतु है थोड़ा सा स है ना धर्म के पहले कुछ और विशेषण जोड़िए सीयुअर्थ भी, भी ब्राह्मणाद्य ही वर्ण भी क्या आत्म भी अनुष्ठी माना होगा दोबारा देखेंगे आरम्भ से कि जो जगत की स्थिति का कारण तथा प्राणियों के साक्षात उन्नति और मोक्ष का कारण है सह श्रेय वर्ष भी ब्राह्मण आदि वर्ण भी छात्र भी अनुष्ठी माना अनुष्ठी माना सह श्रेय वर्थ वह कल्याण चाहने वाले श्रेय वर्थ का क्या है कल्याण चाहने वाले कल्याण चाहने वाले ब्राह्मण आदि वर्णों के द्वारा ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्विक कल्याण चाहने वाले ब्राह्मण आदि वर्णों के द्वारा तथा ब्रह्मचर्य आदि अनुयायियों के द्वारा या ब्रह्मचर्य आदि के द्वारा मतलब आश्रम का पालन करने वाले तथा ब्रह्मचारी आदि आश्रम के द्वारा अनुष्ठान या पालन किया जाने वाला धर्म होता है लग जाएगा एक बार आप देखेंगे जो जगत की स्थिति का कारण तथा प्राणियों के साथ साक्षात उन्नति और मोक्ष का कारण है वह कल्याण चाहने वाले कल्याण चाहने वाले कौन ब्राह्मण आदि ब्राह्मण आदि वर्णवलम्बी यहाँ पर उवरणी है ना उवरणी करते अर्थ व्यवस्था का पालन करने वाले ब्राह्मण आदि वर्ण व्यवस्था का पालन करने वाले तथा ब्रह्मचारी आदि आश्रम की व्यवस्था का पालन करने वालों के द्वारा अनुष्ठान किया जाने वाला धर्म होता है अनुष्ठान किया जाने वाला धर्म होता है है उनका हेतु और पालन किसके द्वारा किया जाएगा ब्राह्मण आदि वर्णावलम्बियों के द्वारा तथा ब्रह्मचारी आदि आश्रमों के द्वारा वर्णीकर से मतलब क्या वर्ण व्यवस्था का पालन करने, करने वाले है आश्रम भी हैं आश्रम व्यवस्था का पालन करने वाले ब्रह्मचारी आदि आश्रम व्यवस्था के पालन करने वालों के द्वारा अनुमान अनुमान का किया जाने वाला धर्म होता है लगाइए तो यह धर्म है ना वो क्या है धर्म का लक्षण यथोव निश्रेय सिद्धि सा धर्म यह वैशेषिक सूत्र है अथा तो व्याख्या श्याम यह वैश्विक दर्शन का प्रथम सूत्र है तो तो और द्वितीय सूत्र है यथोव निश्रेय सिद्धि सा धर्म जिससे उन्नति और मोक्ष सिद्ध होते है उसे क्या कहते हैं धर्म कहा जाता है उसे अच्छा मीमांसा में क्या है शोधना लक्षण धर्म मीमांसा सूत्र है संग्रह तो में क्या है वेद को है है है ये संग्रह का है? का क्या प्रकाश आगे देखेंगे अनुष्ठात्री नाम कामोदी विवेक विज्ञान हेतु के अधर्मेण अभिभू माने धर्म प्रवर्ध माने का धर्मे जगता स्थिति परिचित आदिकर्ता नारायण आदि करता नारायणाख्य विष्णु ब्राह्मण ब्राह्मणार्थम देवक हुआ तो ये बताना चाहते हैं कि दीर्घ कालीन अनुष्ठात्री नाम दीर्घ काल तक सकाम कर्म का अनुष्ठान करने वालों के अनुष्ठात्री नाम है ना इस अनुष्ठान कर नाम या प्रसंगता अनुष्ठान से लेना है सकाम कर्मों का अनुष्ठान वीर काल से सकाम कर्म का अनुष्ठान करने वालों के अंताकरण में अंताकरण का अध्ययन कर सकते हैं आप अंताकरण में कामो धवाद का अर्थ है कि कामनाओं की कामनाओं का विकास होने से या कामनाओं के बढ़ जाने से सकाम कर्म लंबे समय तक किया जाए तो क्या होता है कामनाओं की वृद्धि हो जाती है की कामनाओं की वृद्धि होने से और जब कामनाओं की वृद्धि होगी तो विवेक विज्ञान है ये बढ़ेगा या तो कम होगा हाँ कामनाओं की वृद्धि होने से ही मान विवेक विज्ञान हेतु केन्द्र की क्षीण होने वाले क्षीण कौन होगा विवेक और विज्ञान किससे क्षीण होगा कामनाओं की वृद्धि से हाँ की कामनाओं की वृद्धि से क्षीण होने वाले विवेक और विज्ञान हेतु से जन्म जब विवेक और विज्ञान क्षीण होगा तब धर्म होगा की अधर्म होगा तो अधर्म का हेतु क्या है चीन चीन होने वाले मतलब मतलब क्षीण होने वाले विवेक और विज्ञान है को प्राप्त होने वाले विवेक और विज्ञान ये किसका हेतु है ये अगरे अगरे। हाँ, तो हेतु के लिखा है ना कि चा, को प्राप्त होने वाला विवेक और विज्ञान हेतु है जिसका किसका अधर्म का ऐसे अधर्म से जब अधर्म से क्या होगा अधर्म जाएगा ऐसे अधर्म से धर्मे धर्मे अभी वही माने ऐसे अधर्म से धर्म के दब जाने पर या जा धर्म का होने पर, क्या में और अधर्म की वृद्धि हो जाने पर अधर्म की में माने और अधर्म की वृद्धि पर जगता स्थिति परिपाल जगत की स्थिति बनाए रखने की इच्छा वाले जगत की स्थिति बनाए रखने की इच्छा वाले क्या आदि करता उस आदि करता नारायण नामक विष्णु ने नारायण नाम वाले विष्णु ने भूमत् अर्थ है यहाँ पर भूमि के देवता भूमि के देवता कौन है ब्राह्मण की भूमि के देवता ब्राह्मण के ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए ब्राह्मण के ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए वसुदेव से देवकी में अपने अंश से श्री कृष्ण उत्पन्न हुए इसको कल करेंगे है ओम पूर्ण बद